महाभारत द्रोण पर्व चतुर्दशा अधिक शतमोध्याय धृतराष्ट्र का युक्त वचन संजय का धृतराष्ट्र को ही दोषी बताना कृतवर्मा का भीमसेन और शिखंडी के साथ युद्ध तथा पांडव सेना की पराजय धृतराष्ट्र धितष्ट्रवाच एवं बहुगुणम सैन्यम एवं प्रविचितम बल यूढ़ एवं यथान्याय एवं बहुचत धित्राट ने कहा संजय मेरी सेना इस प्रकार अनेक गुणों से संपन्न है और इस तरह अधिक संख्या में इसका संग्रह किया गया है पांडव सेना की अपेक्षा यह प्रबल भी है इसकी व्यु रचना भी इस प्रकार शास्त्रीय विधि के अनुसार की जाती है और इस तरह बहुत से योद्धाओं का समूह जूट गया है नित्यं नित्यम पूजित अभिकम च न सदा प्रौढ़ हम लोगों ने सदा अपनी सेना का आदर सत्कार किया है तथा वह हमारे प्रति सदा से ही अनुरक्त भी है हमारे सैनिक युद्ध की कला में बढ़े चढ़े हैं हमारा सैन्य समुदाय देखने में अद्भुत जान पड़ता है तथा इस सेना में वे ही लोग चुन चुन कर रखे गए हैं जिनका पराक्रम पहले से ही देख लिया गया है नाति वृद्धम अबालम च नाकृशम नातिपीवरम लघुवृत्तायतप्राय सार अनामयम इसमें न तो कोई अधिक बूढ़ा है न बालक है न अधिक दुबला है और न बहुत ही मोटा ही है उनका शरीर हल्का सुडौल तथा तो प्रायः लंबा है शरीर का एक एक अवयव अवय सबल तथा तो सभी सैनिक निरोग एवं स्वस्थ हैं। है आत्मसन्ना संहुशस्त्र परिक्षरम शस्त्र ग्रहण विद्याम इन सैनिकों का शरीर बंधे हुए कबच से आच्छादित है इनके पास शस्त्र आदि आवश्यक सामग्रियों की बहुतायत है ये सभी सैनिक शस्त्र ग्रहण संबंधी बहुत सी विद्याओं में प्रवीण हैं आरोहे शरणे पर्यवस्कलुते सम्यक प्रहरणे याने व्यपयाने चोविद चढ़ने उतरने फैलने कूद कूद कर चलने भली भांति प्रहार करने युद्ध के लिए जाने और अवसर देखकर कर पलायन करने में भी कुशल है नागे सस्वे सुबह शोहरथे सुच परीक्षितम परीक्षा च यथा न्याय वेतनेपादितम हाथियों घोड़ों तथा रथों पर बैठ कर युद्ध करने की कला में सब लोगों की परीक्षा ली जा चुकी है और परीक्षा लेने के पश्चात उन्हें यथा योग्य वेतन दिया गया है न गोष्ठानोपकार ना हूतम नाप्यभृतम मम सैन्य बम्बू हमने किसी को भी गोष्ठी द्वारा बहका कर, उपकार करके अथवा किसी संबंध के कारण सेना में भर्ती नहीं किया है इनमें ऐसा भी कोई नहीं है जिसे बुलाया ना गया हो अथवा जिसे वेघार में पकड़कर लाया गया हो मेरी सारी सेना की यही स्थिति है कुली नार्य जनोपेतुष्ट मनोदत्तम कृतमचारम चशस्वी च मन च इसमें सभी लोग श्रेष्ठ लोगेष्ठ हिष्टपुष्ट उदंडताशून्य पहले से सम्मानित यशस्वी तथा मनस्वी है इस शापर मुख्य बहु पुण्यकर्मी लोकपालोपमय सात पालिता दर सतमयी हमारे मंत्री तथा तो अन्य बहुत प्रमुख कार्यकर्ता जो पुण्यात्मा लोकपालों के समान पराक्रमी और मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं सदा इस सेना का पालन करते आए हैं बहु भी पार्थ वही गुप्तम अस्मिन प्रिय चिकित्सि आसमान भी श्रित कामा सबल ही हमारा प्रिय करने की इच्छा वाले तथा सेना और सहित से स्वेच्छा से ही हमारे पक्ष में आये हुए बहुत से भूपाल गण भी इसकी रक्षा में तत्पर रहते हैं पूर्णम आप गाभीत अपक्ष संथ संतम संपूर्ण दिशाओं से बह कर आई हुई नदियों से परिपूर्ण होने वाले महासागर के समान हमारी यह सेना अगाध और अपार है पक्ष रहित एवं पक्षियों के समान तीव्र वेग से चलने वाले रथों और घोड़ों से यह भरी हुई है प्रभिंड करट दीर्धरावृतम महत यद्यत में सैन्य गंड से मत बहाने वाले गजराजों द्वारा आवृत्ति अंबेरी विशाल वाहिनी यदि शत्रु द्वारा मारी गई है तो इसमें भाग्य के सिवा दूसरा क्या कारण हो सकता है योधाक्षय जलम भीम वाहनोर्मित रंगिणम क्षेपण्य शिखदाशक्ति सर प्राजाकुलज भूषण संवाद रत्नोपल वाहनैर भी धाव्धि वायुवेग विकम्पित द्रोड़ गंभीर पातालम कृतवरमृद जल संध महाम कर्णचंद्रोदयोधतम संजय मेरी सेना भयंकर समुद्र के समान जान पड़ती है योद्धा ही इसके अक्षय जल हैं वाहन ही इसकी तरंग मालाएं हैं छेपणी खड़ग सदा शक्ति बाढ़ और प्रास आदि अस्त्र शस्त्र इसमें मछलियों के समान भरे हुए हैं ध्वजा और आभूषणों के समुदाय इसके भीतर रत्नों के समान संचित है दौड़ते हुए वाहन ही वायु के वेग हैं जिनसे यह सैंड समुद्र कंपित एवं शुद्ध सा जान पड़ता है द्रोणाचार्य ही इसके पाताल तक फैली हुई गहराई है कृत्वर्मा इसमें महान ह्रद के समान है जलसंध विशाल ग्राह है और कर्ण रूपी चंद्रमा के उदय से यह सदा उद्वेलित होता रहता है गति सैनिया भि तरसा पांडवर सभे संजय कर थे युधाने चमा तत्र से तत्शेषम पश्या प्रवृष्टे सभ्यसाचरी सात्वते चोदारे मम सैन्य संजय से संजय ऐसे मेरे सैन्य रूपी महासागर का पूर्वक भेदन करके जब पाण्डवश्रेष्ठ सभ्यसाची अर्जुन तथा सात्वत्वन से उदार महारथी युधान एकमात्र रथ की सहायता से इसके भीतर घुस गए तब मैं अपनी सेना के शेष रहने की आशा नहीं देखता हूँ तौ त्र समक्रांत दृष्टवा तीव तरस्विन सिंधुराजम तो संप्रेक्ष गांधी इवश्य सुगोचरे किम नुआरव कृत्यम विदधु काल चोता दारुण एक कथम वा प्रतिपे उन दोनों अत्यंत वेगशाली वीरों को वहाँ सब का उल्लंघन करके घुसे हुए देख तथा तो सिंधराज जद्रथ को गांधी से छुटे हुए बाणों की सीमा में उपस्थित पाकर काल प्रेरित कौरों ने वहाँ कौन सा कार्य किया उस दारुण संहार के समय जहां मृत्यु की विक्रमोरण तेमंड तथा दृश्य ते वहीत मैं युद्ध स्थल में एकत्र हुए कौरवों को काल का ग्रास ही मानता हूँ क्योंकि रण क्षेत्र में उनका पराक्रम भी पहले जैसा नहीं दिखाई देता है अक्षतुगे तविष्ट कृष्ण पांडव न च वारेता है संजय संजय श्री कृष्ण और अर्जुन बिना कोई क्षति उठाए युद्ध स्थल में मेरी सेना के भीतर घुस गए परंतु इसमें कोई भी, भी वीर उन दोनों को रोकने वाला न निकला भृताश्च बहवो योधा परीक्ष महारथतने नथा योगम प्रियवादेन चा परे हमने दूसरे बहुत से महारथी योद्धाओं की परीक्षा करके ही उन्हें सेना में भर्ती किया है और यथा योग्य वेतन देकर तथा प्रिय वचन बोलकर उनका सत्कार किया है असत्कार भृतस्ता कर्मणाज अनुरूपेण लभ्यते भक्त वेतन था मेरे सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे अनादर पूर्वक रखा गया हो सबको उनके कार्य के अनुरूप ही भोजन और वेतन प्राप्त होता है न चा योधि तथा तात संजय मेरी सेना में ऐसा एक भी योद्धा नहीं रहा होगा जिसे थोड़ा वेतन दिया जाता हो अथवा बिना वेतन के ही रखा गया हो पूज तो ही यथाशक्त्या दान माना तथा मेतात था पुत्रत मैंने मेरे पुत्रों ने तथा कुटुंबनों एवं बंधु बांधवों ने भी सभी सैनिकों का यथा मान और आसन आदि देकर सत्कार किया है तेज प्राप्य संग्राम निर्जिता सभ्य साचिना सैन्य न परामृष्टा तथापि सभ्य साची अर्जुन ने संग्राम भूमि में पहुंचते ही उन सब को पराजित कर दिया है और सात्विकी ने भी उन्हें कुचल डाला है इसे भाग्य के सिवा और क्या कहा जा सकता है रक्षते तेज संग्राम च संजय रक्षि एक साधारण पंथा रक्षस री संजय संग्राम में जिसकी रक्षा की जाती है और जो लोग रक्षक हैं उन रक्षकों से रक्षि पुरुष के लिए एकमात्र साधारण मार्ग रह गया है पराजय अर्जुन हम समय दृष्टि स इंधुवस्याग्रता स्थित पुत्रो मम भृतम मूढ़ किम कार्यम प्रत्यप अर्जुन को सम्रांगण में सिंधुराज के सामने खड़ा देख अत्यंत मोहग्रस्त हुए मेरे पुत्र ने कौन सा कर्तव्य निश्चित किया सातकि दृष्टि प्रवसतवत कि दुर्योधन कृत्यम प्राप्त कालम अम्यत सात्विकों को ऋण क्षेत्र में निर्भय सा प्रवेश करते देख दुर्योधन ने उस समय के लिए कौन सा कर्तव्य उचित माना सर्वशस्त्रातिगौसे प्रविष्ट रथितम दृष्टि काम वैधतिम युद्धे प्रत्यप्य माम सम्पूर्ण शस्त्रों की पहुँच से परे होकर जब रथियों में श्रेष्ठ सात्के और अर्जुन मेरी सेना में प्रविष्ट हो गए तब उन्हें देखकर मेरे पुत्रों ने युद्धस्थल में किस प्रकार धैर्य धारण किया दृष्ट्वा कृष्ण सुदासहम अर्जुना व्यवस्थित नाम सोचन्ति पुत्र का मैं समझता हूँ कि अर्जुन के लिए रथ पर बैठे हुए दशारह नंदन भगवान श्रीकृष्ण को तथा शनि प्रवर सात्विकी को देखकर मेरे पुत्र शोक मग्न हो गए होंगे दृष्टवा से नम व्यतिक्रांता साजुन र पलायम कुरुन् मन्ने सोचन्ति पुत्र का सातके और अर्जुन को सेना लांग कर जाते और कौरव सैनिकों को युद्ध स्थल से भागते देखकर मैं समझता हूँ कि मेरे पुत्र शोक में डूब गए होंगे विद्रुता दृष्टान ऋ सज्जय पलायन कृतोत्साहन मन शोचंत पुत्र मेरे मन में यह बात आती है कि अपने रथियों को शत्रु विजय की ओर से उत्साह होकर भागते और भागने से मैं ही बहादुरी दिखाते देख मेरे पुत्र शोक कर रहे होंगे शून्यन्तान रथोपस्थान सातवते नार्जुन रच हताशोधान सदृश्य मंड शोचंत पुत्र का सार्थके और अर्जुन ने हमारी रथों की बैठकें सुनी कर दी है और योद्धाओं को मार गिराया है यह देखकर मैं सोचता हूँ कि मेरे पुत्र बहुत दुखी हो गए होंगे व्यस्वनाग्रथान दृष्ट तत्र वीरा सहस्र सह धावमान रणे व्यग्रान मन्ने सोचंत सहस्रों वीरों को वहाँ युद्ध के मैदान में घोड़े रथ और हाथियों से रहित एवं उद्विग्न होकर भागते देखकर मैं मानता हूँ कि मेरे पुत्र शोक मग्न हो गए होंगे महानागान विद्रवतो दृष्टार अर्जुन सराहतान बचिता पत तश्चान्यान मन्े सोचंत अर्जुन के बाणों से आहत होकर बड़े बड़े गजराजों को भागते गिरते और गिरे हुए देखकर मैं समझता हूँ कि मेरे पुत्र शोक कर रहे होंगे विहीनाशकृान अश्वान वृथाश्च कृतान नरान पार्थाभ्याम मन्चंत्य पुत्र का सातके और अर्जुन ने घोड़ों को सवारों से हीन और मनुष्यों को रथते वंचित कर दिया है यह सुनकर मेरे पुत्र शोक में डूब रहे होंगे हयौघान निहता दृष्टवा द्रव माण रणे माधव पार्थाभ्याम भंडे शोचंत्य पुत्र का रण क्षेत्र में सातके और अर्जुन द्वारा मारे गए तथा इधर उधर भागते अश्व समूहों को देखकर मैं मानता हूं कि मेरे पुत्र शोक दग्ध हो रहे होंगे पत्ते संघान रणे दृष्ट धावान निराशा विजय हे सर्वे मन्े सोचंत पुत्र पैदल सिपाहियों को रण क्षेत्र में सब और भागते देख मैं समझता हूँ मेरे सभी पुत्र विजय से निराश हो शोक कर रहे होंगे द्रोणस्य द्रोणसराजा शोचंतुत्र का मेरे मन में यह बात आती है कि किसी से पराजित न होने वाले दोनों वीर अर्जुन और सात्विकी को क्षण भर में द्रोणाचार्य की सेना का उल्लंघन करते देख मेरे पुत्र शोकाकुल हो गए होंगे सम्मूढ़ात श्रुआ कृष्ण धनंजय प्रवेश सैन्य सात्वते नाच्युत तात अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ सातिकी सहित अपने सेना में घुसने का समाचार सुनकर मैं अत्यंत मोहित हो रहा हूँ कौरवाः प्रवर महारथी साी जब कृतवर्मा की सेना को लांग कर कौरवी सेना में प्रविष्ट हो गए तब कौरवों ने क्या किया तथा द्रोणे न समरे नगृह ते निगृहते सुन कथम युद्धम संजय संजय जब द्रोणाचार्य ने समर में पूर्वोक्त प्रकार से पांडवों को रोक दिया तब वहाँ किस प्रकार युद्ध हुआ यह सब मुझे बताओ द्रोणो ही बलवान श्रेष्ठ कृता युद्ध दुर्मत हम। पांचालस्ते महे स्वाभिध्यन कथम ऋणहीन बो तो द्रोणहीन धनंजय जय द्रोणाचार्य और अस्त्रविद्या में निपुण युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले बलवान एवं श्रेष्ठ वीर हैं पांचाल सैनिकों ने उस समय ऋण क्षेत्र में महाधन द्रोण को किस प्रकार घायल किया क्योंकि वे द्रोणाचार्य से वैर बांधकर अर्जुन की विजय की अभिलाषा रखते थे भारद्वाज सुतस्ते सुदृढ़ महारथ अर्जुन शापी ये सुंदराज प्रथि तन्मे के पुत्र महारथी अश्वस्थामा भी पांचालों से दृढ़ता पूर्वक वैर बांधे हुए थे अर्जुन ने सिंधु राज्य का वध करने के लिए जो जो उपाय किया वह सब मुझसे कहो क्योंकि तुम कथा कहने में कुशल हो संजय उच आत्मा पर व्यसनम व्यसनं शब प्राप्य प्राकृतवीर न सोच तुमसी संजय ने कहा भर यह सारी विपत्ति आपको अपने ही अपराध से प्राप्त हुई है वीर इसे पाकर निम्न कोटि के मनुष्यों के भांति शोक न कीजिए महार्षि महाराणवान राजन नीति त्वीआत पहले जब आपके बुद्धिमान श्रेष्ठ विदुर आदि ने आपसे कहा था कि राजन आप पाण्डव के राज्य का अपहरण न कीजिए तब आपने उनकी यह बात नहीं सुनी थी सुविताम हित काम वाक्यम जो न शुणते ह प्राप्य शोचते वै भवान जो हितैसे सुहृदों की बात नहीं सुनता है वह भारी संकट में पड़कर आपके ही समान शोक करता है तो से पुरा राजन, राजन दफार नंदन भगवान श्री कृष्ण ने पहले आपसे शांति के लिए याचना की थी परंतु आपकी ओर से उनमहाशस्वी श्री कृष्ण की वह इच्छा पूरी नहीं की गई तब निर्गुणता ज्ञावा पक्षपात सुषु द्वैधी भाव तथा धर्मे पांडवेशु चमत्म तव जिम्मा विदि पांडवान्ती आर्तप्रलाश बहुन्मनुजाधिपसलोक प्रभु वासुदेवस्तो युद्धम कुर नृपेट संपूर्ण लोकों के तत्वज्ञ तथा ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब यह जान लिया कि आप सर्वथा सद्गुण सुन्य हैं अपने पुत्रों पर पक्षपात रखते हैं धर्म के विषय में आपके मन में द्विधा बनी हुई है पांडवों के प्रति आपके हृदय में डाह है आप उनके प्रति कुटिलतापूर्ण मनसूबे बांधते रहते हैं और व्यर्थ आर्थ मनुष्यों के समान बहुत सी बातें बताते हैं तब उन्होंने पांडवों महान युद्ध का आयोजन किया आत्मा पराधा प्राप्तस्ते दुर्योधन दोषम कर तुम अर् मानद मानद अपने ही अपराध से आपके सामने यह महान जनसंहार प्राप्त हुआ है आपको यह सारा दोष दुर्योधन पर नहीं मरना चाहिए नहीं ते सुकृत कि पृष्ठ तन बोलो ही पराजय भारत मुझे तो आगे पीछे या बीच में आपका कोई भी शुभ कर्म नहीं दिखाई देता इस पराजय की जड़ आप ही है तस्मावस्थित भूत ज्ञाप्वा लोकस्थ निर्णय तृणयुद्धम यथावृत्त घोरम देवासुरपम इसलिए स्थिर होकर और लोक के नियत स्वभाव को जानकर संग्राम के समान भयंकर इस कौरव पांडव युद्ध का यथार्थ वृत्तांत सुनिए तव तु सत्यविक्रमे प्रविष्ट तब सैन्य विक्रम से कौरव सेना में प्रविष्ट हो गए तब भीमसेन आदि कुंती कुमारों ने आपकी विशाल वाहिनी पर आक्रमण किया आगच्छतस्थान तस्तान क्रुद्ध रूपान सहानुगान दधारही को रणे पांडुन कृतवर्मा महारथ सेवकों सहित कुपित होकर सहसा आक्रमण करने वाले उन पांडव वीरों को रण क्षेत्र में एकमात्र महारथी कृतवर्मा ने रोका यदोत्तम वारय तो बेला वय सली तथा संख्ये हार्दिक संवार जैसे उद्वेलित हुए महासागर को किनारे की भूमि आगे बढ़ने से रोकती है उसी प्रकार युद्ध स्थल में कृष्णवर्मा ने पांडव सेना को रोक दिया त्रादुतम अपश्याम हार्दिक पराक्रम यदे नाथ चक्र मुरा हे वहाँ हमने कृष्णवर्मा का अद्भुत पराक्रम देखा सारे पांडव एक साथ मिलकर भी सम्रांगण में उसे लांघ ना सके ततो महाबाहुर पांडवान तद नाहू भीम ने तीन बाणो द्वारा कृतमरमा को घायल करके समस्त पांडवों को हर्ष बढ़ाते हुए संघ बजाया सहदेस्तु विंशत्या धर्मराजश्च पंचमी सतेना नकुलश्षापी हादक्यम समयत सहदेव ने बीस धर्मराज ने पाँच और नकुल ने सौ बाणु से कृतवर्मा को बिंद डाला द्रौपदेयात्री सप्तः घटोत्कृष्टूम श्रिभिष्चा कृतवर्माण आर्दयत द्रौपदी के पुत्रों ने तिहत्तर घटोचक ने सात और द्रुप याग्ञसने पुनर्विव्यादाय विराट द्रुपद और उनके पुत्र ऋष्टुम ने पांच पांच बाड़ों से उसको घायल किया फिर श्रीखंडी ने पहले पाँच बाणों द्वारा चोट करके फिर हंसते हुए ही बीस बाणों से कृतवर्मा को बिन्द डाला कृतवर्मा राजन राजतस्तान् महारथान एक पंचभिर्भिध्वा भीम्या धनुर्धज चाश्य तथा रा भूमात राजन उस समय कृतवर्मा ने चारों ओर बाढ़ चलाकर उन महारथियों में से प्रत्येक को पांच बाणों द्वारा बिंद डाला और भीमसेन को सात बाणों से घायल कर दिया फिर तत्काल ही उनके धनुष और ध्वज को काट कर रस से पृथ्वी पर गिरा दिया अथैनम चिन्ह धनमान तर महारथ आज घान से क्र सब भीमसेन का धनुष कट जाने पर महारथी कृतवर्मा ने कु के साथ बाणों द्वारा उनकी में गहरा आघात किया। विद्धो बलवान रथ मध्य सल कृतवर्मा के श्रेष्ठ बाणों द्वारा अत्यंत घायल हुए बलवान भीमसेन रथ के भीतर बैठे हुए ही भूकंप के समय हिलने वाले पर्वत के समान कापने लगे भीमसे तथा दृष्ट धर्मराज राजन सरान राजयन राजन भीमसेन को वैसी अवस्था में देखकर धर्मराज आदि महारथियों ने बाणों की वर्षा करके को बड़ी पीड़ा दी तम तथा कोष्ट की कृत्य रथवंशे नो सात कृष्ठा रक्षार्थम मारुतेर मृदे मान्य नरेश में भरे हुए पांडव सैनिक भीमसेन की रक्षा के लिए अपने रथ समूह द्वारा कृतवर्मा को सा करके युद्ध स्थल में अपने बाणों का निशाना बनाने लगे प्रतिलभ्य तथा संज्ञान भीम से महाबल शक्तिम जग्राह समरे हे मधा मय्म इसी बीच में महाबली भीमसेन ने सचेत होकर सम्रांगण में सुवर्ण में दंड से विभूषित एक लोहे की शक्ति हाथ में ले ली निर्मुक्ता निर्मुक्तो चिक्षे निर्मुक्तोत्तवर्माण अभिताज सुधारुणाम और शीघ्र ही उसे अपने रथ से कृतवर्मा के रथ पर चला दिया भीमसेन के हाथों से छुटी हुई से निकले हुए सर्प के समान भयंकर शक्ति कृतवर्मा के समीप जाकर प्रज्वलित हो उठी तामापत अंतिम सहसा युगानताग्नि सम प्रभा द्वाभ्याम शराभ्याम हार्दिक द्विदा तदाम उस समय अपने ऊपर आती हुई प्रलय काल की अग्नि के समान उस शक्ति को सहसा दो बाण मारकर कृतवर्मा ने उनके दो टुकड़े कर दिए सा छिन्ना पतिता भूमौ शक्ति कनक भूषण राजन, राजन संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए सुवर्ण भूषित शक्ति कटकर आकाश से गिरे हुई बड़ी भारी उल्का के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी शक्ति दृष्ट भीमशु क्रोध वही तथनुराधाजु महास्वन भीमसेनोरणे क्रुद्धो हार्दिक अपनी शक्ति को कटी हुई देख भीम सेन को बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने बड़ी भारी टंकार ध्वनि करने वाले दूसरे वेगशाली धनुष को हाथ में लेकर समरांगण में कुपित हो कृतवर्मा का सामना किया अथैनम पंच फिरणेराजघात स्नातर भीमो भीम बलुराजस्तव दुर्म त्रिपय वाच राजन आपकी ही कुमंत्रणा से वहां भयंकर बलशाली ने ने कृतवर्मा की छाती में पांच बाण मारे। होभ्राजत रण हाजिर मान्य नरेश भीमसेन ने उन बाणों द्वारा कृतवर्मा के संपूर्ण अंगों को छत विक्षत कर दिया वह रणांगण में खून से लतपथ हो खिले हुए लाल फूलों वाले अशोक वृक्ष के समान सुशोभित होने लगा तथा प्रत्यवि त्रिभी त्रिभी हम महेश्वासो यतम महारथान तदनंतर उस महाधनुर्धर ने क्रोध में भर कर हंसते हुए ही तीन बाणों द्वारा भीमसेन को गहरी चोट पहुंचाकर युद्ध में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले उन सभी महारथियों को तीन तीन बाणों से बिंद डाला ते पिता प्रत्यविध्यंत सप्त सप्तभि सरि शिखंडीन स्तः क्रुद्धर प्रेण महारथ धनुद सम्यु तब उन महारथियों ने भी कृतवर्मा को साथ, साथ बारे। उस समय क्रोध में भरे हुए महारथी कृतवर्मा ने हसते हुए ही सम्रांगण एक शिखंडी का धनुष काट डाला शिखंडी तू ततः क्रुद्ध छिन्न धनुष सत्वर असीम जग्राहरे सत चंद्रम धनुष कट जाने पर शिखंडी ने तुरंत ही कुपित हो उस युद्ध में सौ चंद्रमाओं के चिन्ह से युक्त चमकेली ढाल और तलवार हाथ में ले ली चामी कर विभूषितम तमसी प्रेसे आमास कृतवर्मा रथम प्रति उसने स्वर्ण भूषित विशाल ढाल को घुमाकर कर कृतवर्मा के रथ पर वह तलवार दे मारी स राजन् अभ्यम राज ज्योतिरिवामराथ राज व महान, महान खडग कृतवर्मा के बाण से धनुष को काटकर आकाश से टूटे हुए तारे के समान धरती में समा गया एक काले तू तरमा महाराथा गाढ़ आहवे इसी समय पांडव महारथियों ने युद्ध में जल्दी जल्दी हाथ चलाने वाले कृतवर्मा को अपने बाणों द्वारा भारी चोट पहुंचाई अथान्य धनुराधा त्यक्वा तहधन हो भरत श्रेष्ठ तदनंत्र शत्रुवीरों का संहार करने वाले कृतवर्मा ने टूटे हुए उस विशाल धनुष को त्याग कर दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और युद्ध में पांडवों को तीन तीन बाण मार कर घायल कर दिया साथ ही शिखंडी को भी तीन और पांच बाणों से बिंद डाला नख आसुगैदे का महायशस्वी शिखंडी ने भी दूसरा धनुष लेकर कछुओं के नखों के समान धार वाले बाणों द्वारा कृष्ण वर्मा का सामना किया ततः क्रुद्धो रणे राजन ऋणे राजत्म संभव अभिदुद्रावेगे समरे राजन भीष्मेतु महात्मन बलम इव राजन जैसे सिंह पर आक्रमण करता है उसे प्रकार उस में कुपित हुए ने सम्रांगण में महात्मा भीष्म की मृत्यु का कारण बने हुए महारथी शिखंडी पर अपने बल का प्रदर्शन करते हुए बड़े वेग से धावा किया जलिता समापेत प्रज्वलित अग्नियों के समान तेजस्वी तथा सत्वों का दमन करने वाले वे दोनों वीर अपने बाण समूहों द्वारा दो दिग्गजों के समान एक दूसरे पर टूट पड़े विधुन्वान धनु श्रेष्ठान सायक चतसो नास्वर जैसे दो सूर्य पृथक पृथक अपने किरणों का विस्तार करते हों उसी प्रकार वे दोनों वीर अपने श्रेष्ठ धनुष हिलाते और उन पर सैकड़ों बाणों का संधान करके छोड़ते थे क्ष महारथौ योग प्रतिमहु वीरौ रही चतुर्भाष करावि अपने पहने बाणों द्वारा एक दूसरे को संताप देते हुए वे, वे दोनों महारथी वीर प्रलय काल के दो सूर्यों के समान शुभ पारही थे कृतवर्मा चमरेगिशनी महारथं विषुभद्री सप्तत्या पुनर्व्याध सप्तमी कृतवर्मा ने सम्रांगण में महारथी शिखंडी को पहले तिहत्तर बाणों से घायल करके फिर सात बाणों से कर दिया। विद्धो भी परिप्लुत उन बाणों की गहरी चोट खाकर शिखंडी व्यथित एवं मूर्छित हो धनुष बाण त्याग कर रथ की बैठक में बैठ गया तम विषणम रणे दृष्टवा तापका पुरुष हार्दिकं पूजे आमासुरुहा नरसिष्ठ रण क्षेत्र में शिखंडी को विषादग्रस्त देख आपके सैनिक कृतवर्मा की प्रशंसा करने और वस्त्र खिलाने लगे तथा शिखंड महारथी शिखंडी को कृष्ण वर्मा के बाणों से पीड़ित जान सारथी बड़ी उतावली के साथ उसे रणभूम से बाहर ले गया साधिम तू रथोपस्थे दृष्टवा पार्थ परे वो रथे आहवे कुंती कुमार ने शिखंडी को रथ के पिछले भाग में होकर बैठा देख तुरंत ही कृतवर्मा को रणभूमि में अपने रथों द्वारा चारों ओर से घेर लिया तत्रादतम परम चक्रे कृतवर्मा आ महारथ यदे कमरे पार्थान वार सा वहां महारथी कृतवर्मा ने अत्यंत अद्भुत पराक्रम प्रकट किया उसने अकेले होने पर भी सेवकों सहित समस्त पांडवों का समरभूम में सामना किया पार्थान जित्वाज पंचाला के महावीर कृतवर्मा महारथ महारथी कृतवर्मा ने पांडवों को जीतकर कर सैनिकों को परास्त किया फिर पांचालो श्रृंजयों और केकयों को भी हरा दिया ते व्यम सार्दिक पांडवा इतनों नक्रुति सम्रांगण में कृतवर्मा के बाणों की मार खाकर पांडव सैनिक इधर उधर भागने लगे वे रणभूमि में कहीं भी स्थिर न हो सके जिता पांडुसुतान युद्धे भीमसे पुरो हार्दिक्य पुरोग हार्दिक इव पाप कह युद्ध में भीमसेन आदि पांडवों को जीतकर कृतवर्मा उस रण क्षेत्र में धूम्रहित अग्नि के समान शोभा पाता हुआ खड़ा था हा समरे सम समरांगण में कृतवर्मा के द्वारा खदेड़े गए और उसकी बाण वर्षा से पीड़ित हुए पूर्वोक्त सभी महारथियों ने युद्ध से मुंह मोड़ लिया श्री महाभारते द्रोण पर्वणि जद्रथव पर्वणि सातविकी प्रवेश कृतवर्मा पराक्रम चतुर्दशा अधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सातविकी का कौरव सेना में प्रवेश तथा तो कृतवर्मा का पराक्रम विषयक ११४वां अध्याय पूरा हुआ